तेजस्व सामान्यवत तेजा तेजस्व सामान्यवत तेजस्व एक जाति है ती जो सामान्य है उसवान तदवान को कहते हैं तेज चक्षु शरीर सवित्री सुवर्ण वन्य विद्युतादि प्रभेदम और अनेक प्रकार का तेज कार्य को सीधा बता रहे विषय रूपा कार्य को बता रहे साथ इंद्रिय बता दिया शरीर बता दिया पहले चक्षु इंद्रिय बता दिए चक्षु शरीरम आदि तलो के प्रसिद्ध हम सूर्य अग्नि बिजली आदि अनेक प्रवेश से अग्नि का अनुभव कर सकते संसार में ये रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयुक्त परत्वा परत व परत संस्कार एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह ही एक गुण इसमें ग्यारह गुण स्पर्श में उपर्श ही लेना रूप में भी भाष और शुक्ल रूप तेज में यह सब विशेष समझ लेना है नित्यम और नित्य, नित्य ये भी नित्य और नित्य दो प्रकार के नित्य परमाणु रूप है अनित्यकार रूपरादि है तत् चतुर्विधा इसमें भी तेज चार प्रकार के माने जाएंगे फिर अलग से स्पर्श को आधार बना करके रूप को आधार बना करके पुण्य चार प्रकार के जिसमें रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत है उद्भूत रूप है, भी है उद्भुत स्पर्श मैंने भाष् और शुक्ल रूप भी देख रहा है हमें और उष्णु स्पर्श भी अनुभव में आ रहा हो ऐसे वस्तुओं को अलग कर ली कोटि जिसमें रूप और स्पर्श दोनों ही उद्भूत नहीं हो रहा है दोनों ही अनुभव में नहीं आ रहा है इसलिए अनुद्भूत रूप स्पर्श दूसरा तीसरा रूप अनुद्भूत है लेकिन स्पर्श उद्भूत है अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम ठीक उल्टा चौथा उद्भूत रूप है और अनुद्भूत स्पर्श वाला ऐसे चार प्रकार से पुनः इसको समझने के लिए भाग किया गया है प्रत्येक स्वयं मूल में आ रहा है लेकिन जाति को बारे में थोड़ा समझ लेना तेजस्त्र जाति सिद्ध करना पड़ेगा पहले <coughs> पहले मानो निर्णय दे चुके हैं कोई भी द्रव्य है वो समय कारण होता है सिर्फ तेज को कारण तो मान नहीं है आपने समय कारण मानेंगे आप तो अनुमान थोड़ा सरल हो जाता है हम कहेंगे जो तेज है उसमें रहने वाली जो समवाय कारणता वह किंचित धर्मावत है पक्ष क्या करूँगा समय कारण चे तेजन निष्ठा यह समवाय कारण पक्ष हो धर्म धर्मावच्छिन्न वह कोई ना कोई धर्म जाति से अवच्छिन्न होगी ठीक है हित क्या क्योंकि उसमें कारणता है चाहे समय कारण हो चाहे कोई भी होता तो है ना अवश्य कोई धर्म अवच्छिन्न होगी जैसे दृष्टांत होगा कपालनिष्ठ निष्ठ कारण घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता कपाल कारण जैसे घटनिष्ठ कार्यता है उस निर्मित कांड कहा कपाल में वह कपाल तो धर्माव छिन्ह है या नहीं जैसे कपाल कपाल ना है अवश्य तेज विशेष धर्म चिन्ह होगी अनुमान करते हैं लोग हमेशा ही पहले उन्होंने कहा जल में भी ऐसे बताया था यहाँ भी पृथ्वी में भी ऐसे सब जगह तेजो निष्ठा या उस पर समवाय कांड कहेंगे यहाँ कहीं शीर्ष पर समय कांड गंध समय का पृथ्वी के लिए जहां जिस गुण को लेंगे आप उस गुण को लेकर बोलना पड़ेगा कांत का पट निरूपित तंत का घट निरूपित इत्यादि कोई भी दृष्टांत बना सकते हैं इस आधार पर आप तेजस्तु जाति सिद्ध कर लोगे तब आपका लक्षण घट जाएगा तब तेजस्व सामान्य वेज समय में आ जाएगा क्योंकि हमेशा जो अवच्छेदक होता है धर्म उसी को माना जाए जो अन्यून वृत्ति हो पहले बता चुका हूं कोई भी अवच्छेद है कैसा होता है अन्यून अनिक्त वृत्ति ही अवच्छेद होता है जिसे आगे अवच्छेद निरुक्ति एक ग्रंथ ही है पुस्तकी ही अवच्छेद नाम से मोटा सा है केवल धर्म ही अवच्छेद की कोई बात नहीं कई जगह को भी अवच्छेद को सकता है उसको भी बांध हैं वो खैर बहुत ऊंची बात हो जाती है अब सामान्य इतना ही समझ लो धर्म को ही लिया जाए और धर्म कैसा होने चाहिए न्यून में न रहे अतिरिक्त में भी न रहे ऐसे अन्य धर्म है उसी को अवच्छेद कहेंगे जाति कहेंगे यहां <coughs> तथा उद्भुत रूप स्पर्शम यथा ज ये चार भाग जो दोबारा किया है उसका पहले का दृष्टान दे रहे हैं टोपी पड़ा हुआ वा पहले वाला कौन था उद्भुत रूप है और स्पर्श में था सौराधि तेज दृष्टान क्या है सौराधितेज सौराधि सौर मने सूर्य किरणों में आता हुआ जो तेज है किरण कैसे दिख आपको भास और शुक्ल है है ना उनमें आप भास भाषण शुक्लता का अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे और गर्म भी महसूस अतः लौके दृष्टांत हो गए लो तो पिंडी भूतम तेजो वन्यम दि पिंडी भूत तेज है वह भी अंत में तो सफेद में लाल दिखता है लेकिन पिंडीभूत जब हो गया है ही भूत हो जाता है तो सब तो पिंडी भूत जो तेज देखने में भास्वर, भास्वर शुक्ल भी है और साथ साथ भी हो रही सोने की बात सोना में क्या है उष्ठ स्पर्श भी नहीं भाषण शुक्ल भी नहीं पीला है रंग तो पीला है स्पर्श अनुष्णा शीत है नवी ऐसा कैसे हो गया फिर उसको आप द्रव्य कैसे मान रहे हो तब अनुमान करें स्वर्ण सोना जो है तेजस क्यों अत्यंत अनल संयोग अनुच्छिद्यमान धर्मत् द्रव्यव्य अत्यंत अनल संयोग है कि अनुच्छिद्यमान द्रव द्रव्य द्रव द्रव। खूब आग लगाओ उसमें जितनी टेम्परेचर दे सकते हो वो गलेगा वो बलते रहेगा उड़ेगा नहीं ये जलियो होता तो उड़ जाता पृथ्वी होता तो भस्म हो जाता ना भस्म हो रहा है ना उड़ रहा है इसे पृथ्वी भी नहीं जल भी नहीं और क्या हो सकता है वो तेज अत्यंत अनल अनल मने अग्नि अत्यंत अग्नि का सेवक होने पर भी अनुच्छेद न होने वाला ऐसा द्रव द्रव्य विशेष होने से उसको तेज ही मानना पड़ेगा कहते पीलापन कहां से आया गया और ऋष उस पर सजा क्यों नहीं उसमें तब जवाब देते हैं वह पृथ्वी से उपस्थब्ध हो गया तो वर्णन कर देगी मूल में अब स्वर्णन तो उद्भूत अभिभूत रूपस्पर्शम उद्भूत है वो वहां रूपस्पर्श तो दिख रहा है लेकिन जो तेज था और जो तेज का स्पर्श है वो अभिभूत हो गया जो उद्भूत होकर के अभिभूत हो गया है ऐसे रूप स्पर्श वाला द्रव्य है नान उद्भूत रूप वहां रूप स्पर्श अनुद्ध ऐसा नहीं कहना महाराज यदि उद्भूत है तो अनुभव में क्यों नहीं आता सफेद क्यों नहीं दिखता पीला क्यों तो दिखता है तब तूपत्व अच्छु सबसे पहली बात यदि रूप नहीं है कहोगे फिर तो चक्षु का विषय नहीं होना चाहिए और अनुभूत पे त्वचा नगृहता यदि अमित स्पर्श कहोगे फिर तो त्वचा के ग्रहण नहीं होना चाहिए <coughs> फिर अभी भाव हुआ मानना पड़ेगा तो अभी बहुवा कैसे किससे विभूत हुआ अभिभवस्तो बलव सजातीय पार्थिव रूपेण रूपर्शन अभिभाव किसे हुआ कौन है उसका अभिभूत कर रहा है भाष और शुक्लों का विभूत करके पीलापन कौन लाया और उसकी जो उष्ण स्पर्श को विभूत करके अनुष्ठी अशी, अशीत स्पर्श किसने दिया उसको कहते हैं बलवान सजातीय पृथ्वी का रूप और पृथ्वी का स्पर्श ने उस सोने में विद्यमान तेजस परमाणुओं में जो रूप और स्पर्श था उसको अभिभूत कर दिया दबा दिया तेजस परमाणुगत और गुण का विद्यमान जो अब भास और शुक्ल एवं उष्ण स्पर्श रूप और स्पर्श को सजातीय जो दूसरा गुण है या पार्थिव परमाणु और गुण को उसके अंदर जो प्रविष्ट है उन्होंने उस भास्प शुक्ल रूप को और उष्ट स्पर्श को अभिभूत कर दिया और उसमें पृथ्वी ने क्या की पृथ्वी कांश जो उसमें है उसने उसका पीलापनता और अनुष्टा स्पर्श को दे दिया इसलिए उच्छेद नहीं होता अनुद्भूत और स्पर्श का दृष्टान हमारा अनुभूत और स्पर्श का दृष्टान कौन अनुद है अनुद्धूत स्पर्श था आप चक्षुर आपकी चक्षुर इंद्रिया अंदर है दोनों इसके बास और शुक्लता आपको दिखाई नहीं दे रहा ना अंदर गर्मी महसूस होती है बल्कि वो गर्म होने लगता है तो आप ठंडा करते हो उसको ऊपर से गुलाब जट डालो कुछ और दवाई डालो कुछ डालो ठंडा करो भाई नहीं इसलिए स्पर्श उस उसका अनुभव में नहीं आता अंकों और न उसके बास और शुक्ल हमें दिखाई दे रहा है रूप स्पर्श दोनों ही अनुद्भुत दशा में है चक्षु इंद्रिय में और अनुभूत रूप है रूप अनुद्भूत है कि स्पर्श उद्भूत है ऐसा तय जिसको दृष्टान्त तप्तवार स्तंभ गर्म जन कोई भी गर्म कर दिया कि जो चीज उसको ले लो दाल सब्जी वगैरह गर्म गर्म जो होते हैं इनमें क्या हो रहा है बास वर्षुक्रो तो उद्भूत है नहीं जिस वस्तु को आपने गर्म किया हो, जैसा वो जैसा रूप वाला वही रूप उसमें रहेगा ना गर्मी तो किया उसको लेकिन गर्म करने से उसमें उष्ण स्पर्श आ गया भाष और शुक्लता नहीं आ रहा है किंतु उष्ण स्पर्शता आ गया ऐसे जो गर्म किया हो कोई भी यहां जल ले लिया तब तो वारी वारी जल तब जल को दृष्टान बना दिया चौथा गौण है रूप है और स्पर्श अनुद्भूत है ऐसे दृष्टांत कौन होगा प्रदीप प्रभा मंडलम कोई भी प्रभा मंडल जो प्रभा होती है अभिसर प्रकाश वहां जाओ बाहर खड़े हो जाओ धूप तो बड़े थोड़ा गर्म भी कर देगा आपको ये प्रभा जो है इसमें ना जो है रूप आपका करा है। तो है। है, है। दिख रहा है उद्भुत रूप तो है प्रभा सफेद है बास रूप दिख रहा है किंतु स्पर्श का अनुभव नहीं होता उद्भूत रूप तो है और अनुद्भूत स्पर्श है ऐसे कौन है जैसे प्रदीप मंडल आदि। तो तैजस विषय का लक्षण उष्ट स्पर्श समाधिकरण द्रवित्व व्याप्य जाति मत विषयत्म तेजस विषयत्व यह लक्षण बन जाता है उष्ट स्पर्श का समनाधिकरणी भूत व्याप्य जाति कौन हुआ तेजस्व जाति तद्वानों के तेजस तत्व विषय का नाम तेजस विषय हो जाता है यह शब्द आया तो अभिभव हो जाना उद्भूत रूप को अभिभूत कर दिया सोने में अविभव क्या चीज है अब लोग अभिभव बलवत सजात संबंध कृत अग्रहण का नाम ही अभिभव सजातीय पार्थिव परमाणुओं का वेणुकाद्यों संबंध के कारण से उसका असली जो था क्या भाषो शुक्ल उसको अग्रहण होने का नाम ही अभिभव होना बलवीय संबंध कृदम अग्रहणम अभिभव और कोई कहे बलव सजातीय केवल ग्रहणम कर दिया बलवत ग्रहण कृत अग्रहण सजातीय का ग्रहण होने लग गया और जिसका ग्रहण होना चाहिए उसका अग्रहण हो गया उसको कहते अभिभव इस तरह से अलग अलग लक्षण लोग अविभव का करते हैं अब वायु का लक्षण आरम्भ करते हैं वायु किसे कहते हैं भाई वायुत्व संबद्धवान वायु तो वायुत्व वायु तो जाति के समवाय समय जो हो द्रव्य उस द्रव्य को वायु कहते हैं यहां भी जाति घर लक्षण सब जगह कर रहे हैं प्राण वात आदि इंद्रिय इसका प्रभेद्रद्रीय है और वायु बाहि जो इतना प्रसिद्ध प्राण और वायु वायु महावायु अंदर में वायु प्राण, बाहर में वायु वात, आज जब शब्दों से जो सुप्रसिद्ध भेद हैं, <coughs> इसके गुणों की संख्या किन रहे स्पर्श संख्या परिवार प्रत्योग विभाग परत्व अपरत्व और वेगवान नौ गुणे के होते पृथ्वी में चौदह जल में चौदह वायु अग्नि में ग्यारह वायु में नौ कहते वायु का प्रत्यक्ष होता है क्या बहुत लोग कहते वायु का प्रत्यक्ष होता है लेने कहते कि नहीं सच स्पर्शादि अनुमीय स्पर्शादि से आप अनुमान ही कर सकते प्रत्यक्ष नहीं होता कि द्रव्य को प्रत्यक्ष करता नहीं है ना ये लोग द्रव्य को द्रव्य को प्रत्यक्ष नहीं मात्र के द्वारा भी मानते नहीं कर सकता द्रव्य का भी आकाश को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता ना खुद आकाश रूप ये गुण को प्रकाशन करते हैं द्रव्य को प्रकाशन नहीं करते इसलिए ध्यान रखते हुए कह दिया तो त्विंद्र द्रव्य को प्रत्यक्ष करने में समर्थ नहीं होता अतिवर के द्वारा स्पर्श का अनुभव हुआ और स्पर्श अनुभव के आधार पर आपने कहा हम वायु को अनुमान कर लेंगे बता तो रहे यो यम वायुवाती अनुशासित स्पर्श उपलब्धते स गुणवाद गुणम मंत्रे न अनुपद्य जैसे कि देखो वायु के बहाने पर जो ये अनुशासित स्पर्श का हम लोगों का अनुभव होता है वह गुण है जो हमें अनुभव हुआ क्या अनुष्ठा या शीत स्पर्श होता है जल उपाधि नहीं तो अनुपर्श का ही अनुभव में आ रहा है और वह जो अनुष्टा अनुभव में आया वह क्या है सो गुण है गुण होने से वह बिना गुणी का कहां रहेगा क्योंकि हरेक गुण का नियम है वकीसने किसी न गुणी में रहते हैं गुणी नंत्र गुणी के बिना उपपन नहीं, नहीं हो सकते इसीलिए गुणी का अनुमान कराता है गुणी ना अनुमाप गुणी नुणी को वो अनुमान करा देता है और गुणी कौन होगा गुणी चाहु रहेगा और गुणी का तो और कोई नहीं वाही ही होगा क्यों उस गुणी को वायु क्यों कह रहे पृथ्वी जल तेज किसी में अंतर कर दो इसको नहीं अनुपलब्ध है स्पर्श के उत्तर काल में पृथ्वी आदि की नहीं हो रही जब हम घट को स्पर्श करेंगे स्पर्श के बाद पृथ्वी घटरात्मक पृथ्वी की होती है लेकिन हवा आया गया स्पर्श जो है स्पर्शोत्तर काल में क्या है हमें कोई पार्थिव वस्तु उपलब्ध नहीं हो रहा है ये गंधवान की उपलब्धि हो जाए तब तो उसको अनुष्ठा स्पर्श का आधार कौन माना जाएगा पृथ्वी तो पृथ्वी में भी अनुष्ठा तो है ना पृथ्वी और वायु दोनों में होता है पृथ्वी से वायु का अनुष्टा कैसे करते हैं कि पृथ्वी में अनुष्ठा से स्पर्श अनुभूति काल में गंधवान द्रव्य की प्राप्ति होती है उपलब्धि होगी लेकिन यहां क्या हुआ जब बहता हुआ वायु जब स्पर्श किया आंधी तूफान की हवा लगे तो वहां पर स्पर्शोपलब्धि के अनंतर कोई गंधव द्रवी की प्राप्ति नहीं हो फर्क हो गया स्पर्शोत्तर काल का अनुभव क्या बोल रहा है उसके आधार पर निर्भर होता है अनुमान करने में आप तभी कह सकते हैं यह स्पर्शोत्तर काल में कोई पार्थिव वस्तु उपलब्ध ना होने से यह जो अनुशास हुआ है यह वायु का ही है पृथ्वी का नहीं वायु पृथ्वी व्यति के ना अनुश अभाव वायु और पृथ्वी से अन्य किसी की अन्य द्रव्य में वायु और पृथ्वी दो को छोड़ के किसी भी अन्य द्रव्य में अनुश्वित स्पर्श गुण नहीं है चार ही द्रव्य आपका स्पर्श वाले ना पृथ्वी जल तेज और वायु तो जल्द हो गया स्पर्श कट हो गया है ना अग्निस्पर्शला गया पृथ्वी और वायु दो ही है जो अनुपर्श वाला उसमें पृथ्वी विशेष क्या है वो गंधवत भी होता है और वायु में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बाद में नहीं हुई इसे क्योंकि वायु और पृथ्वी के अलावा किसी अन्यत्रि कर नहीं सकते आप क्योंकि अन्य किसी में अनुशास नहीं है और पृथ्वी में संभावना दी उसका हमने निराकरण कर दिया उपलब्धि नहीं हो रहा सच अध ऐसा वाह वायु वह वा भी दो प्रकार का है नित्यो और अनित्य नित्य और अनित भेदा नित्य गौण है परमाणु रूप वायु हो अनित्य कार्यु रूप वायु है और अनित्य जो है कार रूप वायु है इस तरह से वायुत्व प्रतियोगिक विशिष्ट समवाय संबंधवान वायु लक्षण बन गया वायुत्व है प्रतियोगी जिसका ऐसे ऐसे विशिष्ट जो संवाय संबंध तार संवाय संबंध वाले का नाम वायु है संबंधवान का नहीं इस लक्षण वायित्व अभिसंबंधवान वायित विशिष्ट संवाय संबंधवान हो ये लक्षण बनेगा हमेशा कोई भी संबंध पहले कई बार बोल चुके हैं कि उनकी जो है क्या करना पड़ता है निरूप निरूपक बोलना पड़ता है उसके व्यवस्था जाति और व्यक्ति के बीच में नहीं हो वे धर्म आवचेन में हम ग्रहण कर सकते हैं हमेशा भ्रांति में क्या होता तो है प्रजात्व तो आवचेन पकड़ लिया आपने शुक्ति को नहीं सरपत्ता तो सरपत्न पकड़ लिया आपने जो है गज्जू को इसलिए ये जरूरी होता है किस संबंध से जाति कहने मासे नहीं चलता है वह संबंध कहना जरूरी निरूपण करना पड़ता है केवल संबंध कहने से काम नहीं चलता इसी पर लोग कहते हैं वायुत्व प्रतियोगी को जो रहता है वो प्रतियोगी है जिसमें रहता है उसको अनयोगी कहा जाता है प्रतियोगी और भी शब्द है ना ये अभाव सब प्रतियोगी अभाव का प्रतियोगी भी प्रतियोगी शब्द से कहा जिसका अभाव आप है उसको भी प्रतियोगी कहते हैं लेकिन यह भी एक दूसरे शब्दावली प्रतियोगि का जो रहता है उसका नाम प्रतियोगी होता है जिसमें रहता है उसका नाम अनयोगी है इसलिए कहेंगे वायुत्व प्रतियोगितात्व विशिष्ट या वायुत्व प्रतियोगित्व निरूपित समवाय संबंध आवच्छिन्न अनियोता समवाह संबंध आवच्छिन्न अनियोता कहा रहेगा वायु में आ जाएगा वायु है अनुयोगी उसमें रह रहा है वायुत्व रूपा जाति अथवा अनुश् स्पर्श रूपा जाय गुण इसे जो भी लक्षण करेंगे इस तरह से प्रश्न निरूपित रूप भाव बोल के बीच संबंध वो रखते जोड़ना चाहिए तभी पूरा लक्षण होता है नहीं तो अतिव्याप्ति अव्यक्ति से पड़े ही है काम काज चला जाता है वायुनिष्ठा या अनुष्ठाशील स्पर्श समवाही कारणता जातव करेंगे न कारणता को लेकर के वायु वायुनिष्ठा या अनुष्ठाशील स्पर्श निरूपित समवाही कारणता सा किंचित धर्माव छिन्ना कारण तत्व पट निरूपित तंतुनिष्ठ कारण तवत ऐसा अनुमान कर लेंगे द्रव्य प्रत्यक्ष प्रति रूप को ही कारण माना है स्पर्श को नहीं इसलिए वायु का प्रत्यक्ष नहीं माना ये प्रत्यक्ष प्रति आपने नियम बना लिया कोई भी बहिरीन्द्र के द्वारा जन्य जो द्रव्य का प्रत्यक्षीय प्रति रूप को कारण माना है और वायु में रूप होता नहीं प्रत्यक्ष नहीं सकता बल इंद्रियों के द्वारा अतव इनको अनुमान करना पड़ा गुणानुभव के आधार पर गुनी का अनुमान करना पड़ता है और कुछ लोग उद्भूत स्पर्श को भी माना है उद्भूत रूप और उद्भुत स्पर्श और कुछ लोग और जोड़ दिया महत परिवहन भी होना जरूरी है इसे दुण में क्या है रूप भी उद्भुत है स्पर्श उद्भूत है इन प्रत्यक्ष होता नहीं क्यों उसमें महत्व परिमाण जिसमें महत्व परिमाण होगा वही हमारे चक्षुरादियों का विषय हो सकता है परमाणु और विमुख नहीं इसलिए महत्व उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श तीनों को भी लोग प्रत्यक्ष प्रति अलग अलग सिद्धांतों में कारण माना गया है महत्व श्रेष्ठ उद्भुत रूप या महत्व श्रेष्ठ स्पर्श को मानते हैं <coughs> के द्वारा उद्भुत स्पर्श का अनुभव हुआ और उस उद्घुत गुण होने के नाते से गुणी वायु का अनुमान कर लिया गया तो लोग बोलते हैं हम है ना हम घटम स्पर्शामी या क्या होता है स्पर्शोत्तर काल में पृथ्वी का उपलब्धि हो रही है बहती हुई हवा में क्या हो रहा है लेकिन स्पर्शोत्तर उत्तर काल में कोई भी ऐसे पार्थिव पदार्थ की उपलब्धि नहीं है इसलिए ऐसे अनुश्वासित स्पर्श का अधिकरण पृथ्वी से भिन्न कोई न कोई द्रव्य बनना नहीं पड़ेगा या नहीं और वो कौन होगा वो तो वायु होगा वायवीय शरीर का लक्षण बना रहे देखिए अपाकज और अनुश्नाशित स्पर्शव मात्र वृत्ति द्रव्य साक्षात व्याप्त जाते शरीरम वायवीय शरीरम ये, ये वायव्य शरीर अपाकज हो ऐसा जो अनुष्नाश स्पर्श तद्वान जो द्रव्य मात्र में रहने वाला जो साक्षात व्याप्त जाति है वायुत्व जाति तदित शरीर का नाम वायव्य शरीर हो जाता है नहीं होगा नहीं होगा लिखना है लिखो अपाकज अनुष्नाशित ृत्तिशवन्मात्रवृत् द्रव्य साक्षाव्याति द्रव्य ये वायवी शरीर पहले भी जैसे इंद्रियों में भी अनुमान करते आ रहे हैं आप जैसे चक्षु इंद्रिया आपने कहा था गंधादियों में से रूप मात्र का व्यंजक इस है इसलिए पार्थिव है क्यों गंधादियों में से गंधमात्र का व्यंजक है उससे बिन का व्यंजक नहीं होता है सर यहां पर ही बना लेना है कैसा है वायवी है तो द्रव्य सती रूप पंच सो मध्य अनुष्ण स्पर्श मात्र अभिव्यंजक अनुष्णा स्पर्श मात्र का अभिव्यंजक होने से जैसे दृष्टांश अब जग वही दे सकते हैं आप अंग संगी सलिल शैत्य अभिव्यंजक व्यजन पवन अंग के जो जल है उसमें स्पर्श को तो पंखे की हवा लगने से जैसा आपको होता है उसी प्रकार से मिल लेना दृष्टान वही दृष्टान लागू होता है के लिए इस तरह से पृथ्वी जल तेज वायु चारों का लक्षण उसका प्रभेदों का वर्णन हो गया अब इन चारों में विद्यमान कुछ सामान्य बातें कहना शुरू करते हैं तृथ्वी आदि नाम चतुर्नाम कार्य द्रव्याणाम उत्पत्ति विनाश क्रम कथ्य पृथ्वी आदि चार द्रव्य चारों के कार्य द्रव्य हैं। कारण परमाणु का नहीं कार्य द्रव्याणाम उत्पत्ति विनाश क्रम कथित है उनकी उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है परमाणु से इतना विशाल पृथ्वी जल तेज वायु सब कैसे बन गए क्या प्रक्रिया है आप वैशेषिकों का बताइए और नैय्यायिकों का भी एक ही है दो परमाणु क्रिया संयोग सती का को बता है परमाणु है उनमें विक्षण प्रक्रिया वैश्विक विशेषता करते भाई दो परमाणु है एक में क्रिया हुई तो ज्यादा समय लगेगा ना यहां से यहां आएगा से जोड़ेगा तब बनेगा सब चीज दोनों में क्रिया हो तो जल्दी मिल जाएंगी क्षण प्रक्रिया बोलते हैं एक में क्रिया तो कितने क्षणों में दो में क्रिया तो कितने क्षणों में फिर गुण कब पैदा होगा पहले द्रव्य होगा फिर गुण होगा ठीक है ना वह सारी प्रक्रिया में आता है या संक्षेप दोनों को इकट्ठा ले लिया परमाणु क्रिया या संयोगी दो परमाणुओं में क्रिया के द्वारा संयोग होने पर दुणुक है दुणुक उत्पन्न हो है तसे परमाणु समवाय कारण ऐसे दुणुक का तसे जुड़क का समय कारण कौन है परमाणु एक नहीं दोनों परमाणु इसे दीर्घ परमाणु परमाणु हो परमाणु परमाणु परमाण। रूप चलता है ना इसे दीर्घ कारण है परमाणु समय कारण भवि और उन दोनों का जो संयोग था तो संयोगो हो असमय कारणम असमय कारण और निमित कारण कौन है अदृष्टाधि निमित कारण अदृष्ट आज इसका निमित्त कारण होता है तथो दृणुका नाम त्रयाणाम और तीन को उन तीनों में क्रिया हुई उन क्रियाओं से जो उन तीनों का संयोग हो गया क्रिया संयोग सती त्रृणुकम उ त्रृणुक उत्पन्न हो जाता है संख्याकृत बहुत्वा तो गया ना भी तृत्वा गया तो महत्व परिमाण ही महत्व के प्रति काम होगा बहुत ही महत्व के ये बात बिल्कुल सिद्ध है हम लोग देखते हैं ना अपने महात्माओं में पढ़ाने वाले आचार्यों में आपस में रागद्वेश क्यों होता है विद्वान खुक गुरुरायते ऐसे कहा है हा? कुत्तों के जैसे तो गुरने लग जाते हैं है। विद्वान लोग आपस में मिलना नहीं चाहते बैठना नहीं चाहते कारण क्या है हम बहुत सोचते थे इसका क्या कारण हो सकता है केवल अहंकार कारण नहीं हो सकता केवल अहंकार नहीं है कारण कारण दूसरा और है भूतम कृतम महत्वम भई हमारे पास ज्यादा छात्र आ जाएंगे उनको चलन शुरू हो, हो जाएगा बहुत संख्या उनके चार पढ़ रहे हैं या दो पढ़ तो खुश रहते हैं मेरे पास चाप उसके पास दो ही विद्यार्थी वहां दस हो जाए तो इनके पेट में जलन आग लगना शुरू हो जाता है तो उनकी महत्व बढ़ेगा उनका नाम हो जाएगा हम तो वही जाएंगे बस तो। जलन शुरू हो जाता है राग दूष हो जाता है लोग जब कहते हैं बहुत से महत्व आ जाता है समझ में आती है बहुत संख्या बहुत हो गया उससे महत्व उसकी बढ़ गई तो डाउन हो गया तो बस आपस में बढ़ा सब ज्ञान है ही इसे तो कहता तो जितने आचार्य कोई मुक्त थोड़े हैं मुक्त आचार्य मिलना मुश्किल है जीवन मुक्त आचार्य इसी को महापुरुष संय कहा शंकराचार्य जी दुर्लभ है जीवन मुक्त आचार्य हो श्रोत्र मिल सकते हैं ब्रह्मिष्ठ मिल सकते हैं जी ये ब्रह्मिष्ठ होते हुए जन्मुक्त नहीं होते हो ब्रह्मिष्टता का तात्पर्य स्वरूप निष्ठा नहीं है ना शब्द है, शास्त्र में निष्ठा है खूब रटते हैं खूब जानते हैं, पंक्ति घटाना जानते हैं, सब कुछ इसीलिए बापुरभा में वही महापुरुष उनको तो कोई इच्छा ही नहीं ना पढ़ने का ना पढ़ाने का की मतलब नहीं आगे पढ़ा के नहीं आ जाओ भैया उनको नहीं कम संख्या से ना संख्या से कोई मतलब नहीं एक बार ऐसे कुछ मूड आ गए थे कोई बात कुछ हम लोगों ने पाठ पढ़ाते चर छोल दिया उनसे सामने ऐसी राजनीति करेंगे सब विद्यार्थियों को तोड़ देंगे आपका अच्छा मैंने तोड़ लो क्या रहा तेरे ही के और गुस्सा हो गया उल्टा से तोड़ फोड़ राजनीति शुरू कर दिया उधर इधर उधर सब चारों तरफ और सारे विद्यार्थी को तोड़ गया कम से कम बीस पच्चीस जो है प्रतिशत मुड़िया चले गए और दस बारह प्रतिशत मराठी चले गए सब टूट गए तो बहुत बढ़िया काम किया मैंने जो क्रीम क्रीम बचना चाहिए से क्या लेना तो, क्रीम तो बचा हुआ है जो है यहाँ वो क्रीम माना जाएगा और बेकार थे चले गए बहुत मुश्किल होता है तीनों जो सोलह जो बचे थे वो सोलह कल पुरुष थे अंत तक भी जब बढ़ते रहे घटते रहे संख्या हो तो चीजों में समझना पड़ता है आदमी को कि महत्व कैसे बढ़ता है महत परिमाण जो वस्तु में कैसे आया है बहुत के कारण से आया है एक या दो से महत परिमाण नहीं बनेगा कतु संख्या जब तक परमाणु में तो नहीं नहीं था, संख्या आने पर भी आया के बाद ही है।, है, ना एक का व्यवहार कर देते हैं, ना एक और दो का नाम भी अनेक है लेकिन बहुत व्याकरण में बहुश बहुवचन एक सूत्र आया दूसरे भाष्यकार ने महाभाष्यकार ने जवाब दिया भूतम एवं और इसको लगाया मीमांसक ने कपिंजल अधिकरण न्याय में कपिंजलाज अधिकरण एक न्याय है कपिंजलान कह दिया कबूतरों से हवन करो और कबूतरों से कितने कबूतरों से करना बोला तो है नहीं जैसे अन्यत्र बोल दिया सब्तान प्राजापत्यान पशुता जे सत्रह प्रजापति देवता पशुओं से हवन करें और यहाँ पर तो कुछ कहा नहीं कितने कबूतर संख्या मालूम नहीं संसार का लाओ तो हो नहीं सकता संभव और 100 20 50 लाख करोड़ जितना भी लाऊं फिर ईश्वर कहते तो कम किया तो क्या फायदा हुआ क्या पता उसके मन में क्या संख्या ईश्वर की विचार हुआ वहां पर इसीलिए फिर एक कोई कर ही नहीं सकेगा तब तो कहा नहीं कपिल बहुवचन है बहुवचन का तात्पर्य तृत्व से शुरू होता है थम वही नियम कारण से अन सूत्र बना दिया उन्होंने। भोजन भी आता है वह तीन, तीन चार पांच सब को बताने के लिए बहुचन होता है दस होगा तो भी नहीं होगा। है ये नहीं। इसे प्रथम वही नियम में था त्रिताली संख्या कौन है उसी में स्थिर हो जाओ जब तक स्पष्ट को निर्देश न हो कारणस अन तो अतिक्रमण करो नहीं तो अतिक्रमण नहीं करो तो निर्णय दिया तीन कपुत्र सेवन करना चाहिए यहां पर भी है तृत्व संख्या से महत्वपूर्ण जब क्यों पंचुमानित गणुक इसे कहते हैं, तीन दणुक तृणुका नाम त्रियाणाम क्रिया संयोग सती तृणुक उत्पाद तस्तणुका समवाय कारण ऐसे त्रिणुक का समय कारण कौन है द्रणुक है और उन दृणुकों का संयोग असमय कारण है अधि निमित कारण है इसे शेषम पूर्वत कह दिया शेषम पूर्वत कह दिया